भावना भावना के संस्कार संस्कार किन प्रकार का है वेदापक और भावना दो हो गया भावना के कारण स्मृति अन्युपत्या भावना सिद्ध हो गया भावना नाम का संस्कार है यह जो स्मृति के अन्यथानुपत्य से सिद्ध हो गया बिना ऐसा कोई बीच में माने ही पूर्व अनुभवों की स्मृति कैसे होगा दस साल पहले अनुभव किया और आज स्मृति आ रही है बीस साल पहले अनुभव किया और आज स्मृति आ रही है तो कैसे आ गया स्मृति क्योंकि भूतकालीन अनुभव और विषय वह सब उसी समय नष्ट हो गया और वो इतने योगदान के बाद में स्मरण हो रहा है तो इसका बीच में कुछ ना कुछ मानना होगा वो अंध था अनुपत्ति बिना बीच भावना संस्कार को माने स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकता पूर्वानुभ से चिरातीत तो क्या है तो है, पहले ही नष्ट हो चुका है चिर चीर अतीत काल चिरातीत अतएव स्वत्ज सामन विषय ज्ञान जनक गुणत्सभाती भावना इसल भावना का लक्षण क्या हो गया स्वत्क अनित्य ज्ञान समान विषय ज्ञान जनकिन गुणत्वी भावना स्वत्पादक ज्ञान के समान विषय ज्ञान है स्मृति ज्ञान कि जो आपने अनुभूति किया तब तो समान विषय स्मृति होगी ये नहीं जैसा अनुभव हुआ वैसे ही स्मृति होगी बल्कि कई बार ये हो तो जैसा अनुभव हो तब पूरा स्मृति भी नहीं होती है कुछ कुछ अंश उसका छूट जाता है उससे अधिक स्मृति तो संभव ही नहीं है जितना अनुभव तो तो किया उससे अधिक तो जितना जितना रह गया जिसके जितने संस्कार मजबूत रह गया उतने ही केवल स्मृति होता है यही देखने को मिलता है इसलिए कहते हैं स्वपाल का नित्य ज्ञान समान विषय ज्ञान इस अनुमिति जो आपने ले लिया है अनुमान के समान विषय स्मृति के जनक गुण में विद्यमान गुणत्व का व्याप्त जाति कौन है यहाँ भावनात्व ती वस्तु कौन हो जाएगा भावना कोई भी संस्कार है उसका उत्पादक जो ज्ञान होगा अनित्य ज्ञान के समान विषय ज्ञान इसलिए हमेशा ही कोई भी संस्कार है उसका उत्पादक जो ज्ञान होगा वो अनित्य ज्ञान क्योंकि समस्त जीवों का ज्ञान क्या है अनित्य ज्ञान ईश्वर का ज्ञान तो नित्य है वहां कोई विनाश तो होना नहीं है इसलिए वो संस्कार उत्पन्न करेगा और ईश्वर का आत्मा में कोई भावना नाम की संस्कार होगा वहां मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान लोगों का ज्ञान अनित्य होने से उसकी स्मृति होने के लिए बीच में भावना के संस्कार मिलना पड़ता है अगर इसीलिए अनित्य शब्द प्रयोग कर दिया क्योंकि जीवन का ही मामला है संस्कार जो होता है संस्कार के उत्पादक अनित्य ज्ञान के समान विषेक ज्ञान हो गया स्मृति अनित्य ज्ञान हो गया पहले जो अनित ज्ञान कह रहे हैं उससे सकल इंद्रियों का ज्ञान ले अनुमिति ज्ञान भी ले लेना उसके समान विषय ज्ञान कौन है स्मृति ज्ञान है उसके जनक गुणत्व अवान्तर तो व्याप्त जाती हो गया भावना पी जाति तद्वान तो भावना स्व से इसलिए क्या लेना आपने संस्कार संस्कार का उत्पादक कौन है अनित ज्ञान उस अनिति ज्ञान के समान विषय ज्ञान स्मृति का जनक हो जाता है वह भावना के संस्कार और उसमें गुणत् अवान्तर व्याप जाती गुणत् अवान्तर जो व्याप जाती है भावना तो जाती है तो हो जाता है भावना इस प्रकार से लक्षण को हटा लेना धर्मा धर्माधर्म निरूपण आप पुण्य पाप का निरूपण करते हैं धर्म और जरूरी है ये जीवन का आधार यही है धर्म पहला धर्म का वर्णन करते हैं याग स्वर्गोत्पादन समर्थ अवांतर व्यापार कहा अन्यथा याग स्वर्ग योजन भाव से प्रति तस्विर्वाह अनुमान कर रहे हैं याग कैसा है, है? स्वर्ग के उत्पादन करने के सामर्थ्य वाला एक अवान्तर व्यापार वाला है कि याग तो यह या नष्ट हो जाता है आपने सुहास वहास दो चार घंटा कर दो भस्म हो गया राख उठाकर गंगा जी फेंक देते हैं गंगा ये आप तो ही समाप्त हो गया स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा क्यों ये तो है नहीं समाप्त होते मर करके स्वर पहुंच जाएंगे तो कोई करेगा ही नहीं तो सोचे जब मरने लेंगे तब तो वह करेंगे हम उसे पहले क्यों करें अब तो जब चाहे तो करने को तैयार रहते हैं क्योंकि इसीलिए जानते कि अब तो मरना तो है नहीं तो मन्नत तो मरणोत्तर का स्वर्ग प्राप्ति है अब आग कर रहे हैं व्यवधान में स्वर्ग पूर्व फल की प्राप्ति हो रहा है साधन भाव कैसे सिद्ध होगा कि लोक में यही देखने को चाहते हैं सभी हमने अभी कुछ काम के तुरंत फल मिलना चाहिए आज लोगों को देवताओं पे भगवान पे सर विश्वास क्यों नहीं है तो पूजा कर दे फल मिलता नहीं है तो भगवान नहीं छोड़ो मेहनत करो कमाओ खाओ इसी में डर मिल रहा है मेहनत कर रहे हैं बम डाला मछली पकड़ा बेच दिया पैसा मिल गया, मछुआर <laughs> की कहानी आता है आजकल तो वेदांत ऐसे हो जाते है क्यों ध्यान कर रहे गंगा तब बैठ के पता नहीं चलता ना क्या मालूम क्यों है? कई बार ऐसे मछवार था वो हफ्ता भर प्रयास करते रहा उसको एक भी मछली फंसी नहीं, रोज पत्नी डांटती थी खाली हाथ जाता था घर में रोज पत्नी डांत सात दिन में बीत गया आठवा दिन गया और सोचा आज यदि नहीं मिलेगा तो हम घर लौटेंगे सवेरे से लगा रहा डालता था यूँ करता था शाम हो गया कुछ नहीं मिला बैठ बैठ गया गया रोने लगा भगवान कौन जन का पाप फिर आज या तो पत्री के नहीं दिखाऊंगा कैसे जीए हो हो कैसे होगा होगा जीवन मैं जाऊंगा घर ऐसे मन कुछ सोचता रो रहा था इतने सायकाल का टाइम तो था कई लोग गंगा जी की आरती वारती करने आए तो देखा महासिदरुआ तो इतना भक्ति इतनी गंगा जी की भक्ति है इनके अंदर देखो बैठे लोगों ने कहा गंगा जी की आरत जब भूल गए उसका आरत उतार दिए और सब ने सबने फल फूल चढ़ा करके चले और रोताराम से उसको पता ही नहीं लोग आरती कर दुखिया अपने पूरा अंतरात्मा से रो रहा जब हाँ जी खोल के उसे देखा अरे माने माने यहां तो। अरे छोड़ो मछली तो तो है मछली फिर बटवार आजकल के महात्मा रो रहे हैं कोई गद्दी नहीं उड़ रही है महनता ही कहीं नहीं उठ रहा रो रहे हैं बड़ा से से। ने। ऐसे लोग बोलते से लो है कहानी सुनाते कथाकार लोग चढ़ाते हैं तो धर्म का भरोसा थोड़ी है भाई आप आज या कर रहे हैं सब का मिलना है तो इस बीच में साधन साधन भाव सिद्ध कैसे होगा तब कहते हैं इसके लिए हमें बीच में कावांतर अवान्तर व्यापार एक कोई चीज मानना पड़े जिसका नाम पुण्य है पाप है दृष्ट नाम से कहते हैं पुतगल नाम से कहते हैं अलग अलग लोग -अलग -अलग, -अलग, अलग अलग नाम से पुकार अलग अलग दर्शन वाले हर दर्शन कार्य माना लेते कुछ कुछ है बीच में जो उसके करने पर उसके अंतकरण में उसका फलस्वरूप बैठा हुआ इस समय वास्तविक फल तो मे मिलेगा आमरण काल पर जितनी आप करते जाएंगे उतना ही वो डिपॉजिट होते जाएगा पुण्य पाप करोगे तो पर पाप तो होते वो जो उसको हम कहते पुण्य पाप नाम से धर्म नाम से अदृष्ट नाम से पुतगल नाम से अनेकों नाम से पुकारा जाता है वो उसको अवान्तर व्यापार कर दिया अवान्त व्यापार का है अन्य स्वर्ग और साध्य साधन भाव से हो निर्वाह नहीं तो प्रतीत, कामना विषय स्वर्ग से और संसार देखने को सबको पता है, है? मरने के बाद कहा स्वर्ग को गए स्वर्गवासी हो गए कोई नहीं कहते नरकवासी कोई कोई हमारे महापापी थे हो उनकी जो में पा सब प्रेस नहीं करता कलासवासी ठवासी यही सब लिखते हैं है? कोई डिग्रेड नहीं करना चाहते ही चाहता भले कुछ हो नहीं इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक प्रती कामनाषा कामना का विषय रूपना साध स्वर्ग के अंदर प्रतीत हो रहा है सभी लोग अग्निहोत्र स्वर्ग काम ऐसे बहुत सारे मंत्र है जो कि याग के अंदर तार स्वर्ग के साधनत्व अतव याज्ञ अनुष्ठ विहित हो गया है साधना हो गया काम रूप है ना स्वर्ग साध्य हो गया तो साध्य और साधन का पे संबंध हो गया और यह जो संबंध है तभी मानी जा सकेगी केवल से नहीं होगा ना तब कहते इसीलिए कि वहां पर हमें एक कल्पना करना पड़ता है बीच में अपूर्व नाम का चीज है क्या बोलते हैं अपूर्व और इसमें एक दो तो बार है कल्पना करना है कल प्य और दूसरा है अभिता पूर्ववाद कल्प्य पूर्ववाद कहते हैं कुमार भट्ट हम कल्पना करेंगे याग से अत्रंशाली थी, थी। आपको हम यही देख रहे हैं वो तो विध्वंसाली है स्वर्ग से मनोत्र भावित स्वर्गमोत्र भावी याग किंच में कोई ऐसी शक्ति कल्पना करनी पड़ेगी तदेवजा दृष्टम अपूर्व मित्यु कल्प्यपूर्ववाद हो लेकिन प्राभाकर का कहना है कि भाई ऐसी कल्पना आप जो करोगे उसको कौन मानेगा आगे कल्पना दुनिया माने कोई जरूरी है कल्प्य वस्तुओं की मान्यता करना उसकी प्रामण्यता सिद्ध करना अत्यंत कठिन काम है इसीलिए उनका कहना है यजेता में प्रत्यय हुआ न लिंग लकार विधि लिंग है उस लिंगी कर रहा है अपूर्व का इस अभी अभी लिंग के द्वारा है अपूर्व उस वाक्य कहते हैं अभितापूर्ववाद के वाक्य अभिधान तो कर नहीं सकता है दोनों अपने अपने शास्त्रार्थ है हम कल्पना करेंगे और लाघव मानते हैं कुमार भट्ट क्यों क्योंकि कहीं भी त्याकर तो ने अपूर्वर्तन किया विधि तो अर्थों में निमंत्रण आदि आशीष लोटो और आशीर्वाद अर्थ में और इन अर्थों से अपूर्व तो अपूर का निकाल गया अच्छा त से अपूर्वित कहा हुआ इससे अपेक्षा सब कहते हैं ये स्पष्ट है दुनिया में बहुत सारे चीजें होती हैं जो कालांतर भावी फल की भी कल्पना करके व्यवहार करता है कुमार दृष्टान तो देते जैसे माल पुरुष है अपने पत्नी में बीज बो दिया एक कल्पना कर रहा है ना मेरे को एक बेटा होगा बेटी होगी कल्पना किया है होगा कोई निश्चय नहीं है आठ महीने में गिर जाए कभी क्या हो सकता है बच्चा गिर जा जन्म होते ही मर जाए पेट में ही मर जाए, क्या है? नहीं कल्पना है, होगा जरूर, ऐसे मान के अपना वो व्यवहार करता है। उसे खेती होगी मान के बीच बोल दिया गया क्या बात बारिश ना हो कुछ ना हो तो कई बार तो बेकार हो जाता है कई बार बाढ़ आके धो देता है फसल को अनेक प्रकार से फल अप्राप्ति का अनिश्चय है और प्राप्तिकारी अनिश्चय है तो भी में प्रवृत्ति होता है ये देखने को तो मिलता है और अधिकतर व्यक्ति ने और वे वेंगर हैं जीवन ही कल्पना पर आधारित है एक कल्पना है बाप सोचता है इस बच्चे को मैं स्कूल में भेज रहा है बहुत बड़ा डिग्री होल्ड रहेगा क्या पदस में गो तक आ जाए पता ही क्या एक कल्पना है दिमाग में ये बहुत बड़ा एस ऑफिसर होगा चौथी में को तक आ गया हो तो जागे पढ़े ही नहीं शुरू में तो लगा बहुत हजार वाट का बल्ब जैसे एकदम जो है चमक रहा है तो करता है बच्चा लगता है कि बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाएगा ये में बायोटाइटिस हो गया कितनी ऐसी घटनाएं हैं आप माता पिता कुछ सोच के चलते है होता कुछ और? या नहीं इसे जीवन कल्पना पर चल रहा है आदमी शादी कर दो कल्पना कर दिया सुझाई बहुत अच्छी रहेगी सारा काम ठीक चलेगा घर तोड़ दिया कहानी खत्म हो गई ऐसी कल्पना है एक कल्पना पर जीवन चल रहा है पूरी की ऐसे कई दृष्टान देते हैं वहां पर कि जीवन पूरा कल्पना पर ही चलता है कल्पना को आप अप्रमण नहीं कर सकते अगर जो अभित अभिधान कर रहे बोलने से आपको प्रमाणित सिद्ध करना पड़ जाएगा किस प्रमाण के अगर आप कह रहे हो लिंग अपूर्व का विधान कर रहा है व्याकरण प्रमाण सिद्ध हो नहीं सकता जो निर्णय कर दिया कल्प्यापूर्वाद कल्प्या को ही स्वीकार करता है अभी तो अपूर्वाद नहीं मान दोनों ही शास्त्रों में विचार उनके अपने अपने तर्क देकर के चलते हैं प्रती कामना विषय साध्यतम स्वर्गस साधनत स्वर्गे विना व्यापर थी। कोई कह दे भाव विधि बलाग साधन अनु नाव क्षणिक व्यापार भी याग का क्षणिक को देखते हुए और कालांतर स्वर्ग को देखते हुए विना कोई अवांतर व्यापार का भी बिना अवांतर व्यापार इति कुछ माने बिना भी हो सकता है पूर्व पक्षी कोई कह रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं याग क्षणिक तो है नष्ट हो रहा है और स्वर्ग कालांतर भावी होने के नाते हम मान लेते हैं याग य स्वरूप आपके हृदय में विद्यमान है आत्मा निर्माण उसको एक अपूर्व पीछे कल्पना नहीं करना चाहता है बिना कल्पना किए ही वो मान ले रहा है कि भाई बिना अवान्तर में अपन च वाच्यम ऐसा मत कहो मध्य अपूर्व सिद्धि ही क्योंकि बिना बीच के अवांतर व्यापार का व्यवहित साध्य साधन भावों में फल भाव नहीं माना जा सकता है मध्य अपूर्व सिद्धि अपरे चाभाकर चा का कहना है अपरे यहां पर प्रभाकर मत है यहां स्वर्ग यहासाधन भाव ना पूर्ववाक्या प्रतीयत और स्वर्ग के बीच में जो साध है वह अपूर्व वाक्य से प्रतीत नहीं होता अपूर्व्य विधि से आपने कल्पना मान लिया। वो नहीं मानते। क्यों? योग्यता विराहत क्योंकि वाक्य में अपूर्व आत्मक अर्थ का बोध कराने का सामर्थ्य नहीं योग्यता विराहत क्योंकि कोई भी वाक्य किसी एक अर्थ का बोध नहीं कराता है उस वाक्य के लक्षण करनी पड़ती है लक्षार्थ मानना पड़ जाता है वो सब महान गौरव प्रक्रिया है इसलिए कुमार भट्ट के विरुद्ध में प्राभाकर का कहना है वाक्य से के आधार पर आप कल्पना करके एक अपूर्ण रंग जो मानते हो वो ठीक नहीं है क्यों वाक्य में अपूर्व नामक वस्तु का बोध कराने का सामर्थ्य नहीं क्यों अतो फिर अपूर्व के बिना कैसे दे ऐसे कुमार के लोग पूछते हैं तो जवाब देता है अतो लिंग, एव में लिंग क्या करता है अपूर्व का विधान विधिलिंग है ना लकारों को पढ़े हैं व्याकरण में दस लकारों में नाम विधि ही अपूर का कथन कर देता है कहते हैं कैसे आप। ने में तो नहीं बताया। अपूर्वार्थेशु के पूर्वेशु। होता तब तो मान लेते हम अपूर्व अर्थ विधि में होता है वहां पानी में अपूर्व शब्द जोड़ा नहीं है और कैसे अपना पूर्व अर्थ निकाल रहे हो कहते हैं लेकिन वित्पत्ति जो होगी वो लोक और वेद के आधार पर हम निर्णय लेंगे। विधि लिंग का रूपी अर्थ में जो है लोक और वेद के आधार पर सिद्ध है लोक और वेद के आधार पर है। कैसे कहते देखो लोके क्रिया कार्य लिंग प्रयोग दर्शन क्योंकि देखने को क्या मिलता है इस लोक में भी लोक जो है क्रियाकारक संबंध फल बोध कराने के लिए विधि लिंग का प्रयोग करते हैं व्यावहारिक लोग के द्वारा वाच्य वाचक विज्ञान लौकिक व्यवहार से हो जाता है क्योंकि व्यवहारिक कोषों के द्वारा भी जो है क्रिया रूप कार्यार्थ में क्योंकि कुमार भट्ट और प्रभाकर मत में एक और अंतर समझना पड़ता है कृति साधता को लेकर उनके बहुत फल जब तक हम कोई भी कार्य करने के सामर्थ्य को नहीं मानते ये क्रिया का जो सामर्थ्य नहीं मानते हैं तब तक व्यक्ति से प्रवृत्त नहीं हो सकता क्योंकि आपको कोई क्रिया बताया को को जाएगा करो यदि आपका सामर्थ्य तब ना प्रवृत्त हो गए का सामर्थ्य आप पे नहीं है, हो सकते। थे थे। में प्रसिद्ध है इसे कहते हैं लौकिक व्यावहारिक द्वारा भी क्रिया क्रिया कार्य क्रियारूपी कार्य अर्थ के लिए कार्यार्थे में लिंगाद का प्रयोग देखा जाता है अतः वैदिक लिंग प्रत्यय में भी हम यही करेंगे वैदिक कार्य क्या है नियोग या अपूर्व उस नाम देते हैं नियोग कहते हैं अथवा अपूर्व कहते हैं उस नियोग का विधान कर रहा है वेद में जैसे कुरु ने कहा लिंग लकार का प्रयोग करते हुए कहा गान है ना अब घटा माने कर दिया आशीष्य लोटो भी जाता प्रोट भी हो जाता है और लोट भी विध्यक नहीं होता है अब आने जब कह दिया तो वह सुन के क्या सोचता है शिष्य मत गुरु न अहम नियोजितोअस्मी घट आने नियोजितो अस्मि ये उच्च अपने में लेता है। घट लाना रूपी कार्य में मेरे गुरु के द्वारा मैं नियोजित हो गया हूं नियुक्त कर दिया गया हूं ऐसे उस वाक्य को सुन करके उसके दिमाग में नियोजन स्वयं को नियोजित किया हुआ महसूस करता है कोई भी और किसी भी काम में लगाते नहीं लगाते हो लगाने और तो समझता है वो मेरे को लगाया गया लगाने का नाम ही नियोजन नियोग कर दिया गया Forcibly उसको कार्य करने को मजबूर कर देने की तरह ऐसे आदेश विधि के द्वारा हो रहा है ऐसे मानता है लोक में हो रहा है जैसे ऐसे वेद ये उसका कहना है लोके पीठ क्रिया लिंग प्रयोग दर्शन ब्रुवते ख्यापक्षण अब के इस आलोचना का प्रत्यालोचन करते हुए मानव प्रकार का कर कहना है भाटगण जो है ना अन्य ख्यावादी है भाक्गण नया कुंभ जैसे अन्य ख्यावादी है उनके लिए कैसा होता है पक्ष में योग्यता के बिना भी प्रतिपत्ति मानी जाती है योग्यता कोई जरूरी नहीं है आपको भ्रांति होना है कहीं भी कुछ भी भ्रांति हो सकती है अब आकाश में नील रूप का भ्रांति हुआ क्या आकाश में नील रूपी की भ्रांति योग्यता नहीं आएगी रज्जू में तो ये टेढ़ा मेढ़ा था मंद अंधकार था इसलिए सर्प की भ्रांति योग्यता दिख रही है मानते हो और चांदी चिक, चिक चिक चमक रहा था चांदी के जैसे चमक रहा है इसलिए उसमें शांति की भ्रांति होगी कुछ साधि रही थी इसलिए आपने उसे योग्यता मान लिया इन हर जगह योग्यता भ्रांति का कारण नहीं होता है आकाश में फिर मानना पड़ जाएगा नहीं तो आकाश में कुछ ना कुछ जिसके स्वरूप की भ्रांति हो रही है वहां नहीं माने जाता योग्यता इसलिए भ्रांति का आधार उस अधिष्ठान में उस भ्रांति के विषय की योग्यता होना कोई जरूरी नहीं है उचित अंश में जरूरी हो कहीं सर्वत्र के नियम नहीं कर सकते अतएव वाक्य में भी आपने क्या कहा योग्यता विहरा विरहात अपूर्व बोध नहीं कर सकता इसमें अभित्वय अपूर्व मानूंगा कहते नहीं है। क्योंकि वाक्य को अपने अर्थ बोध कराने के लिए सर्वदा ही योग्यता कोई कारण नहीं होता कि योग्यता किसको कहते अर्थ अबाधो योग्यता का उसका होना में का अर्थ का आबाद हो योग्यता अर्थाबाद पहला आप कुछ तो अर्थ मानिए पहला कहेंगे ना तो वाक्य का ये अर्थ है और फिर कहने ये अर्थ नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि अमुक हो रहा है मैंने तो बिना वाक्य कुछ माने उसके बाद आबाद न आप वाक्य तो मन नहीं पड़ गया आपका लक्षण के आधार परिचित हो रहा है योग्यता का कि वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है और वो अर्थ अन्य प्राण से बाधित है या अबाधित है ये जैसे चक्षु ने रूप दिखा दिया वो रूप बाल या अबाधित है तो बाद में निश्चय होगा लेकिन इतना यह नहीं कह सकते चक्षु ज्ञान ही पैदा करेगा पहले आबाद का निश्चय होता तब ज्ञान पैदा करेगा ऐसा तो नहीं होता उल्टा बाद ज्ञान पैदा हो गया वह ज्ञान समय या नहीं जब चिंतन करोगे उससे बात हो गया तो कहेंगे अप्रामिक है बात नहीं हुआ तो प्रामाणिक है वाक्य कार्य जरूर होता है योग्यता आपके हेतु ठीक नहीं है इस कुमार भट्ट वालों ने खंडन कर दिया प्रभाकर को अंतरे योग्यता के बिना भी प्रतिपत्ति वाक्या को तो स्वीकार किया गया है उस दृष्टिकोण में स्वर्व काम इस वाक्य से अपूर्वात्मक तो बोध कराने की योग्यता है स्थापित हो गया कामादिकारे फलम प्रति कारण तस्य नियोगम प्रति विषयत्व अपराहिनी आप प्राकर् क्या करते हैं नित्य कर्म और कामिक कर्म में अंतर करने के लिए नित्य कर्म और कामिक कर्म में अंतर करने के लिए उन्होंने क्या किया कामाधिकारेशो, फलम प्रति कारण से नियोगम प्रति विषयवाद कारण होता हुआ ही उस याग को नियोग के प्रति विषय आपने स्वीकार किया है यदा काम्याधिकार ने स्वीकार कर दिया वैसे सकल विधियों में मानना चाहिए एक जगह मान लेंगे तो फंस जाता आदमी वैसे सब जगह मानना पड़ जाता ना एक बार दब गए आप तो हमेशा दबे दबे रहना पड़ता है जिंदगी वक्त खत्म हो जाती है पहली बार किसी बालक को किसी ऑफिस में भेज दो काम के लिए और डांट खा के लिए है जाए मान लो जिंदगी में कोई ऑफिस में जाने हिम्मत नहीं करता पता नहीं क्या होगा डांटिया इस तरह से संसार में हर जगह पर समझ एक बार व्यक्ति कभी दब गया तो किस चीज का उस मामले में सजा दब जाता है यहाँ पर शास तो होता है एक बार कहीं आपने, मान आपने, आपने कामयाद माना है वैसे अन्य सकल विधियों में मानना पड़ेगा कामयाद फलम प्रति कारण से नियोग प्रति विषय नियुक्त प्रति आपने विषय स्वीकार किया अन्य था नित्य काम्य वैषम से नित्य और काम में अंतर ही नहीं रह जाता आपके मत में भी वेत भावार जाती असमदाय अतीन्द्रिय आत्म गुणों धर्म अब धर्म का लक्षण करते हैं वेद भावार्थ भाव मान से धात भाव मान धातु कार्थ को भाव कहते हैं लहकर्मने भावे चा कर्म के भाव भाव मने क्रिया धातु धातु क्या है याद आदि ना ये में ये क्या धातु है उसका अर्थ क्या या हो ददाती याद मिदान भावार्थ वही कहते विहित भावार्थ विहित जो धात यागा जनिया याग आदि से जात्या मन जन्या और असमदादी अतिय और हम लोगों के अतु आत्ता में रहने वाला विशेष गुण है उसका नाम धर्म तीन बात कह दिया विहित भावार जन्य हो असम आदि और आत्मा का गुण हो उसका नाम धर्म अधर्मा यो ब्राह्मणाय अवगुरेत तम शतनी आ तैत्र संहिता का मंत्र दो छह दस दो यदि शत आखना साध्योग जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसे नरक में सैकड़ों यात्राएं झेलनी होती है यहां भी उसने तो ब्राह्मण का भी अपमान किया और सैकड़ों यात्राएं उसे नरक में बाद में झेलना है अभी क्या वह कर्म का कालांत फल है ना यात्रा इस बीच में एक ऐसा पुर मानना पड़ेगा जो यात्रा का कारणभूत होगा ये स्वर्ग के योग्य अपूर्व अपे मानना नरक के योग भी अपूर्व मानना पड़ेगा दोनों अपूर्व अंतर भी करना पड़ेगा ना इसे उसका नाम रद्द धर्म इसका नाम रख देते हैं अधर्म ये ये सतयातना साधवान अवगूर्ण से चिरात तत्व तथा साधत साक्षात अनुपन्न क्योंकि अपमान करना ये जो चीज है चिराति तत्व किया कब उसने पता नहीं है है ना बहुत पहले कर दिया बाद हमारा की साधनता साक्षात उपपन्न नहीं है तो अवश्य होना चाहिए अधर्मत्व योगा अधर्म और अधर्म का लक्षण क्या करते अधर्म जाति के आधार अधर्मत्व जाति का आधार योगात्मे तो जात जाति आधार आधार अधर्मत् जात्याधार गुण का नाम अधर्म है इस तरह से अधर्म का भी लक्षण कर दिया अब शब्द को लेकर काफी लड़ाई तो जान बुझ के लास्ट में इसको में लाया तो कई लोग शब्द को द्रव्य मानते हैं है ना कई लोग शब्द को गुण मानते है हैं और अपने मत में तो शब्द गुण वैशे मत में मानते हैं मानसक इसे दोनों में लड़ाई होगा दोनों में शासन अक्षरिखित होगी शब्द तो गुण हाँ कर रहे हैं शब्द क्या है गुण बाहेंद्रिया मध्य अवैवी अग्रह के गृहमाणा यहा जाते गंधवत। तो बहुत लंबा दे रहे हैं बाहिन्द्रियों के बीच में से अवयवी अग्रह केंद्रिय बाहेंद्रियों में अवयवी का अग्रह केंद्रिय कौन कौन है और घ्राण ग्रहण इंद्र भी अवैविक ग्राहक नहीं है ये भी अवैविक ग्राहक नहीं होता बाह्य इंद्रियों में केवल चक्षु और त्वक दो ही हैं द्रवीय और मन भी द्रवीय ग्राह आत्मा का वो प्रत्यक्ष कर लेता है इसलिए मन चक्षु और त्व इंद्रिय तीन इंद्रिया है द्रवी का प्रत्यक्ष करने वाले अवैवी का प्रत्यक्ष करने वाले अतएव अवैवी के अधिकरण है अतय शब्द को गुण मानना चाहिए अवैवी द्रवी के अग्रह घर के द्वारा गृहमाण गंधत्व जाति का आधार गंध जैसे गुण होता है वैसे ही गंधवत दृष्ट अवैविक जाति उसका आधार अधिकरण आ जाएगा गंध में और वह गुणत्व भी है साध्य भी है व्याप्तिक्रहण होगी नहीं हो गया ये तर गुण यथा गंध अतएव हाँ। दृष्टान में घटाएंगे तो घ्राण और गंधत्व को लेंगे पक्ष में घटाएंगे तो श्रुत और शब्दत्व को लेना बाय्रहण केंद्रीय हो जाएगा श्रोत इंद्र गृहमान जाति हो जाएगा शब्दत्व जाति तदिकरण तो आ जाएगा शब्द में अतव शब्द को गुण मानना चाहिए गंध के सम्मान निश्चित यदि शब्द को द्रव्य माना यदि शब्द द्रव्य विशेष गुण्य हो तब तो आपको कहना पड़ेगा भाई इस द्रव्य का विशेष गुण क्या है बताओ कोई भी द्रव्य है कोई न कोई विशेष गुण वाला ही है ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ताप दी गा तब इन सभी का आप कोई न कोई विशेष गुण मान आप मान रहे पृथ्वी को भागवंध विशेष गुण है जल को माना अपने का स्नेह विशेष गुण है वायु को माना स्पर्श विशेष गुण है आकाशेष गुण हम कह रहे हैं वो नहीं मान रहे तो पूछेंगे फिर आकाश विशेष गुण क्या है वो तो शब्द को तरफ मान रहा है ना अलग शब्द गुण है उनके मत में बल्कि और समस्या खड़ी होगी उसके लिए एक तो आकाश के विशेष गुण कुछ नहीं बताना पड़ जाएगा और दूसरा शब्द को द्रव्य माना ना आप तो शब्द में कौन सा विशेष गुण रहता है ये पृथ्वी में गंध रहते है तो शब्द में भी कोई कोई गुण बताना पड़ेगा नहीं द्रवी मान लिया कोई विशेष गुण तो बताना पड़ेगा ये समस्या होगा आपके सामने और आकाश में कुछ वो तो बता नहीं सुप्रसिद्ध भूत तत्व छोड़ोगे वो तो रहेगा ही ना उससे कोई ना कोई गुण कल्पना करना पड़ेगा इसे फंसाते हुए इस उसका विशेष गुण ही काम होता है विशेष गुण के माध्यम से ही उस गुणी का प्रत्यक्ष होता है गुणों को निकाल दो गुणी का प्रत्यक्ष कैसे करोगे गंध को हटा दो क्या दिखेगा प्रतिविभा रस को निकाल दो स्नेह को निकाल दो क्या होगा जगह गुणों के बिना द्रव्य का नहीं होता अतिव हर एक काल को या दिशा को हम साक्षर प्रत्यक्ष कर पाते हैं कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है जो विषणता को पैदा करें अन्य द्रव्यों से इसे हमें अन्य द्रव्य विशेषण रूप में काल करन करना पड़ता है अन्य द्रव्य के विशेषण दिशा को ग्रहण करना पड़ता है इसलिए कहते कि देखो अन्य जो है पत्ते विशेष गुण प्रत्यक्षता निबुंधन द्रव्य प्रत्यक्षता सामान्य हम देखते संसार में कि जो है उसका प्रत्यक्ष विशेष गुणों की प्रत्यक्षता ही द्रव्य प्रत्यक्षता के प्रति निमित कारण होता है नियामक होती